स्थिति प्रकरण सर्ग दाम व्याल और कट से पराजित होकर शरण मये हुए देवताओं से ब्रह्मा जी का चिरकाल तक वासना वृद्धि रूप दैत्य वधो पाय कथन। उस घोर संग्राम के घटाटोप के चलने पर देवताओं तथा दैत्यों के शरीरों पर हुए व्रणों से जैसे आकाश से मेघों के मध्य में गंगा के प्रवाह भक्त बहते हैं वैसे ही खूनों के नाले बहने पर दाम नामक दैत्य के देवताओं को वेष्टित कर सिंहनाद रूपी महाध्वनि करने पर व्याल के अपने हाथों द्वारा आकर्षण से सब देवताओं के निवासों को चूर चूर कर देने पर कट के भीषण संग्राम में देवताओं को छिन्न भिन्न करने पर अरावत के मुख होकर भागने पर जैसे माध्यान्न में सूर्य की प्रखरता बढ़ जाती है वैसे ही दानवों की सेना के वृद्धि को प्राप्त होने पर कटे हुए अंगों की व्यथा से पीड़ित रुधिर बहा रही देवताओं की सेनाएं, जिसका बांध टूट गया हो ऐसी जलराशि के समान भागी दाम व्याल और कट चिरकाल तक छिपी हुई देवसेनाओं का गर्जन तर्जन के साथ ऐसे पीछा किया जैसे अग्नि लकड़ियों का पीछा करती है। जैसे सिंह निबिड़ लता जालों से भरे हुए वन में दौड़ कर गए हुए हरिणों को नहीं पाते हैं, वैसे ही असुर बड़े प्रयत्न से खोजने पर भी देवताओं को न पा सके देवताओं के न मिलने पर उस समय प्रसन्न हृदय हुए देवताओं के न मिलने पर उस समय प्रसन्न रुधय हुए हुए दाम ब्याल और कट पाताल के मध्य में स्थित अपने प्रभु शंबरासूर के पास गए तदुपरांत दैत्यो से जीते गए अतः अतएव उदास हुए वे देवता क्षण भर आराम कर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के पास विजय के उपाय पूछने के लिए गए देवताओं के जिनकी मुख शोभा से लाल हुई थी सन्मुख जैसे संध्या के समय लाल बादलों से लाल जल वाले सागरों के प्रादुर्भूत होता है वैसे ही ब्रह्मा जी आविर्भूत हुए। उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके दाम व्याल और कटकी सृष्टि रूप शंबरासूर का अनर्थकारी कार्य भली उनसे कहा विचार करने में कुशल ब्रह्माजी ने वह सब वृत्तांत सुनकर और विचार कर देव सेना से यह आश्वासनकारी वचन कहा श्री ब्रह्माजी ने कहा हे देव श्रेष्ठो एक लाख वर्षों के बाद संग्राम के अधिपति श्री हरि के साथ से शंबर का मरणा बदा है यानी निश्चित है आप लोग उस काल की प्रतीक्षा कीजिए आप लोग इस समय तो इन दाम व्याल और कट नामक दानवों को माया युद्ध से लड़ाते हुए भागी युद्धाभ्यास के कारण इनके हृदय में अहंकार का चमत्कार ऐसे प्राप्त होगा जैसे दर्पणों के अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होता है हे देवताओं जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी सरलता से पकड़े जा सकते हैं, वैसे ही वासना युक्त हुए ये दाम व्याल और कट नामक असुर आप लोगों के सुजय हो जाएंगे सुख दुख से रहित ये आज तो शंबर के संकल्पानुसार वासना रहित है इसीलिए हे देवताओं धैर्य पूर्वक शत्रुओं के ऊपर प्रहार कर रहे ये दुर्जय हो गए है जो लोग वासना तंतु से बंधे हैं और आशारूपी पाश के वशीभूत हैं, वे रज्जो में बंधे हुए पक्षियों की तरह लोक में औरों की पराधीनता को प्राप्त होते हैं। जिन धीर पुरुषों की वासनाएं नष्ट हो गई है और जिनकी बुद्धि सभी जगह आसक्त नहीं है वे न तो कहीं हर्ष को प्राप्त होते हैं और न कहीं पर शोक को प्राप्त होते है उन महाबुद्धियों पर विजय पाना कठिन है जिस पुरुष के भीतर वासना रूपी रज्जू की गाठ बनती है वह महान क्यों न हो बहु बहुज ही क्यों न हो उसे बालक भी जीत लेते हैं। यह देहादि ही मैं हूँ यह जय पराजय पूजा जीवन आदि मेरा है इस प्रकार की कल्पनाओं से युक्त पुरुष जैसे सागर जलों का आश्रय होता है वैसे ही आपत्तियों का आश्रय बनता है जिसने यह आत्मा केवल देह मात्र परिच्छि है यह भावना की वह सर्वज्ञ क्यों न हो सर्वत्र ही परमदीनता को प्राप्त होता है जिसने आनंद अप्रमेय उस आत्मा की सीमा की कल्पना की उसने अपने आत्मा से ही अपने आत्मा को विवश कर दिया यानी संसार रूपी अनर्थ से विवल कर दिया यदि तीनों जगतों में आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो उसमें ग्राह्य रूप से ग्रहण करने के लिए वासना होगी पर वैसा तो कुछ है ही नहीं यह भाव है ज्ञानी लोग आसक्ति को अनंत दुखों की खान कहते हैं तथा सर्वतः केवल अनासक्ति को संपूर्ण सुखो की खान कहते हैं जब तक दाम व्याल और कट इस संसार में आसक्त रहित है तब तक जैसे मच्छरों के लिए अग्नि अजेय होती है वैसे ही वे आपके अजेय होंगे देहादी के विनाश द्वारा अपने नाश की संभावना से दीनता को प्राप्त हुए हुई, हुई। भीतर स्थित देहादी में अहम भाव ग्रहण करने वाली वासना से जंतु जीता जा सकता है अन्यथा तो मच्छर भी अमर और अचल है जहा पर वासना रहती है वही पर वह पीनता यानी स्थूलता को प्राप्त होती है क्योंकि धर्मी के रहने पर पीनत्व नामक गुण होता है और उपचय के बिना पीनता की सिद्धि नहीं होती और उपचय भी दूसरे अवय की सिद्धि होने पर होता है। द्वितीयता भी सत ही पदार्थ की होती है असत की नहीं हे इंद्र जिस उपाय से दाम व्याल और कट अपने अंतकरण को यह देह आदि ही प्रसिद्ध मई हूँ और यह जय पराजय पूजा जीवन आदि मेरा है इस प्रकार वासना युक्त समझे उस उपाय को आप कीजिए मनुष्य की जो जो विपत्तिया हैं और जो भाव और अभाव दशाएं हैं वे सब तृष्णारूपी करंजलता के कड़वे और कोमल बौर है वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ जो पुरुष आवागमन करता है उस पुरुष की वृद्धि को प्राप्त हुई वह वासना अति दुखदायी होती है और नाश को प्राप्त हुई वह सुख के लिए होती है जैसे सिंह श्रृंखला से बांधा जाता है वैसे ही अत्यंत धीर अत्यंत बहुज कुलीन और महान पुरुष भी तृष्णा से बांधा जाता है यह तृष्णा क्या है यह शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए रुदय रूपी अपने निवास में जाने वाले चित्त रूपी पक्षी का जाल बुना हुआ है वासना से दीन लोगों को यमराज इस प्रकार खींचता है जैसे बालक रज्जू से विवश और खूब श्वास छोड़ रहे पक्षी को खींचता है आयुधों के समूह की कोई आवश्यकता नहीं है एवं युद्ध में घूमने की भी कोई जरूरत नहीं है आप केवल दाम व्याल और कट की वासना के यानी शंबर के संकल्प से उत्पन्न हुई निराभिमान वासना के विपरीतता यानी अभिमान की वृद्धि युक्ति, युक्ति पूर्वक प्रयत्न से कीजिए हे देवराज शत्रु के हृदय में अक्षुभित धैर्य के रहने पर न शस्त्र जीत सकते हैं, न अस्त्र जीत सकते हैं, और न शुक्राचार्य आदि द्वारा प्रणित नीति शास्त्र ही जीत सकती है वे मत्त दाम व्याल और कट युद्धाभ्यास से ही अहंकार मई वासना का ग्रहण करेंगे शंबरासुर से निर्मित वे अत्यंत अज्ञा पुरुष थे अतः जब वे वासना का ग्रहण करेंगे तब आप लोगों के सुजेय हो जाएंगे इसीलिए ही देवताओं आप लोग सर्वप्रथम युक्ति युद्ध से उनके व्यवहार कार्यो में जागरूक कीजिए व्यवहार कार्यो में अभ्यस्त होने के कारण वे वासना युक्त हो जाएंगे वासनाओं के बद्ध होने पर वे आप लोगों के वशीभूत हो जाएंगे कोई भी पुरुष यदि तृष्णा से बद्ध करण वाले न हो तो वे सहज में सुजेय नहीं होते जैसे जलाशय के अंदर अत्यंत चंचल तरह तरह की लहरियों की अधिकता जल रूप से स्थित है वैसे ही अपनी वासना के मध्य में स्थित यह सम और विषम समस्त जगत प्रवाह से नित्यता को प्राप्त हुआ स्थित है इसीलिए एकमात्र स्व वासना की ही चिकित्सा करनी चाहिए सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण अट्ठाईस वासर्ग विश्राम को प्राप्त हुए देवता और दानवों का वासनोदय होने तक चिरकालीन युद्ध का पुनः विस्तार से वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, श्री राम चंद्र जी जैसे समुद्र की तरंग तीर भूमि के तट पर शब्द करके अंतर्हीत हो जाती है वैसे ही भगवान ब्रह्मा देवताओं को यह उपदेश देकर वहीं पर अंतरहीत हो गए जैसे वायु कमलों की सुगंध लेकर अपनी अपनी अभिमत वन पंक्तियों को जाते हैं, वैसे ही देवता देवता लोग भी उनके वचन सुनकर अपनी अभिमत दिशा को गए जैसे भ्रमर सुन्दर कमलों पर विश्राम करते हैं, वैसे ही देवताओं ने स्थिर कांति वाले अपने सुंदर मंदिरों में कुछ दिन विश्राम दिया अपना व्युदय करने वाले किसी शुभ अवसर को पाकर देवताओं ने प्रलय काल की मेघ की की की ध्वनि के सदृश ध्वनि वाला दुन्दु भी घोष सुनकर दैत्यों के ऊपर आने पर अंतरिक्ष में पातालवासी उन दैत्यों के साथ देवताओं का दीर्घ समय बिताने वाला घोर युद्ध फिर शुरू हुआ दोनों ओर से तलवार बाण शक्ति और मुद्गरों के समूह मूसल गदा कुल्हाड़े भीषण चक्र शंखकार चक्षस्त्र वज्र पहाड़ शीलाए अग्नि वृक्ष तथा सांप गरुड आदि के सदृश मुख वाले अनेक आयुध आकाश में चलने लगे माया से रचे गए आयुध ही जिसमें बड़ा भारी निबड़ जल प्रवाह था शीघ्र बहने वाली पत्थर पर्वत लाखों साधारण वृक्ष और प्र, प्रधान वृक्षों से क्षुब्ध हुए जल प्रवाह से घन शब्द करने वाली नदी तुरंत चारों दिशाओं में बहने लगी जिसके मध्य प्रवाह में यानी अधजली लकड़ियां, त्रिशूल, पर्वत, भाले, तलवार बर्चिया बाण तीर और मुदगरों की राशियां बह रही थी ऐसी वह नदी जिसने जल की नाई देव मंदिरों को नष्ट कर दिया था ऐसे वज्र आदि आयुधो की वृष्टि से हुए तटभंग से गंगा के सदृश थी यानी मेरु आदि पर्वतों पर बहने वाली गंगा के तुल्य थी पृथ्वीमयी जलमयी तेजोमयी वायुमयी आकाशमयी माया और पिशाच आदि शरीरमयी सी माया जिसमें दूसरे के प्रहारों का ग्रहण करना और स्वयं प्रहार करना बार बार होता था ऐसी दूसरी माया तथा शत्रुओं से दुर्दमनीय ढेर की तरह बहुत को प्राप्त हुए प्रत्येक योद्धा के शरीर से युक्त इस प्रकार की भी माया ये सब माया प्रयुक्त हो सूर असुर और सिद्धों द्वारा प्रतिकारों से विनष्ट होकर शांत होती थी फिर वैसी ही माया उदित होती थी वह क्या पहले उत्पन्न हुई माया ही है अथवा वह नहीं है किंतु अन्य ही है जो यथार्थ रूप से उसे मजानना था उस युद्ध में दिशाओं के मुखशैल सदृश हथियारों से तहसनहस किए गए पर्वतों से पूर्ण उक्त रूपी जल के प्रवाह से भरे हुए महासागरो से युक्त एवं देव और असुरों में श्रेष्ठ लोगों के शवरूपी पर्वतों पर गड़े हुए भाले रूपी ताड़ वन वाले हुए लोहमय आयुध रूपी सिंहों की सृष्टि गिरी जिससे जिसमें चलाए हुए भाले बान शक्ति गदा तलवार और चक्रों द्वारा सूर और दानवों से छोड़े गए पर्वत अनायास निकले गए थे कटने के कारण चमक रहे आरोह के दांत की जिनकी नख नक, पंक्तिया थी दूसरे के जीव के हरण करने के कारण जो जीव युक्त थी ज्वालाय उगल रही नेत्रों की विषाग्नियों विशा, के संताप समूह से उत्पन्न दिशाओं के दाह से युगांत में एक साथ उदित हुए बारह सूर्यों की समानता जिसने दर्शाई थी ऐसी विषधर सापो की पंक्ति चारों ओर उड़ रहे सर्वतः दीर्घ ऊंचाई में बहुत बड़े पर्वतों से व्याप्त समुद्र के तुल्य सुशोभित हुई विविध शस्त्रास्त्रो की नदी के प्रवाहों से जिन्होंने मेरु पर्वत को वेष्टित कर रखा था खूब शब्द कर रहे वज्र आदि रत्नों से और मगरों के समूह से कठिन तथा भीतर क्षुब्ध हुए समुद्र की लहरों से सारा का सारा जगत परिवर्तनों द्वारा पीड़ित हुआ सूर और असुरो का युद्ध भूमि रूप आकाश शूल रूपी अस्त्रो शस्त्रो माया रचित गरुड़ो से और उखाड़ कर फेंकी गई चट्टानों से पूर्व वर्णित दृष्टि दृष्टि विष वाले, वाले नागो से रहित होकर क्षण भर में समुद्र में समुद्रों में भर जाता था क्षण भर में अग्नि की ज्वालाओं से पूर्ण हो जाता था क्षण भर में सूर्यो से पट जाता था और क्षण भर में अंधकार पटलों से व्याप्त हो जाता था गरुड़ास्त्र से उत्पन्न हुए गरुड़ों से और उनकी गुढ़ गुड ध्वनियों से व्याप्त आकाश में फैले हुए आयुध रूप अग्नि के पर्वतों के प्रवाह से भी आ, सारा का सारा जगत असं प्रलय काल की तरह जिसमें स्वर्ग और भूतल का मध्य भाग जला हो ऐसा हो गया जैसे पर्वत के तट से पक्षी ऊपर को उड़ते हैं, वैसे ही दैत्य भूमि तल से आकाश की ओर ऊपर को उठते थे और प्रलय काल में वायु से चलाई गई शैल शिलाओं के समान देवता बड़े वेग से ऊपर से नीचे को गिरते थे जिनके शरीर में गड़े हुए ऊंचे ऊंचे आयुध रूपी वृक्षों से बनी हुई वन पंक्तियों में महान अग्निदाह हो रहा था ऐसे असुरों ने आकाश के बीच प्रलय काल में वायु से झकझोरे गए पर्वत की शोभा प्राप्त की हे श्री राम जी मेरू पर्वत चारों ओर आकाश सूर और असुर रूपी उत्तम पर्वतों के शरीरों से निकले हुए चारों ओर घूम रहे रक्त प्रवाहों से पूर्ण संध्या रूपी नायिका के नकशी नखक्षतों को धारण करता था अथवा पूर्वोक्त रक्त प्रवाहों से पूर्ण गंगा को धारण करता था वे देव और असुर एक ही साथ एक दूसरे पर पर्वतों की वृष्टि जल की वृष्टि विविध भीषणायुधो की वृष्टि भीषम वज्रों की वृष्टि और अग्नि अग्निवृष्टि करते थे नीति मार्ग को जानने वाले वे देव और असुर जिन्होंने सबल श्रेष्ठ पर्वतों के शिखर तोड़ दिए थे चारों ओर एक साथ हाथियों के कुंभ स्थलों पर विशेष उत्सव में क्रीडा के लिए पिचकारी आदि से कुमकुम -कुम, चंदन आदि रस की वृष्टि के समान ऊपर युक्त वृष्टियों की सृष्टि करते थे परस्पर युद्धोत्साह का त्याग न कर रही देवता और असुर परस्पर शरीरों को काटने के लिए व्यग्र अस्त्रों से युक्त हाथ वाले होकर अरावत आदि दिग्गजों की संतति रूप हाथियों की सेनाओं की बड़ी बड़ी पीठों से सदृश विशाल पीठों को पीसने की तरह पीड़ा करने वाले बड़े भारी सामग्री के साथ सवारी करने से शोभा को प्राप्त होकर आकाश में घूमते थे कटे हुए सिर हाथ भुजा और गुरुओं के समूहों से जो आकाश और दिशाओं में उत्पात सूचक टिट्टियों के तुल्य टिट्टियों के तुल्य घूम रहे थे मेघों की घटाओं की तरह सारा जगत का मध्य भाग ऐसा हो गया कि उसमें सूर्य दिशाओं के तट और शैल समूह ये सब के सब आच्छादित हो गए भली भांति छोड़े गए सिंहनाद कर रहे योद्वाओं के टकराने से समर में टूट रहे तथा परस्पर के टकराने से टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे आयुधों से और क्षेपणी आदि यंत्रों द्वारा फेंके गए पत्थर पर्वत आदि के आदि से समूहों के छिन्न भिन्न हुई पृथ्वी चूर चूर हो गई परस्पर आयुध शीला पर्वत वृक्षों की वर्षा के समान विशाल कठिन शरीरों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुए बड़े भारी भीषण उग्र उदो से जिसमें चट चट शब्द से आकाश फूट रहा था ऐसा बहरण प्रलय के समान हुआ जिसमें प्रचंड आंधी से नीचे जल और अग्नि क्षुब्ध थे तथा ऊपर सूर्य क्षुब्ध ऐसे दो कपाल वाला माया से बड़े हुए सूर और असुरों के समूह से पूर्ण जिसके प्रांत भाग की दीवारों के कोने खंडित हो गए थे ऐसा ब्रह्मांड अकाल में हुए प्रलय के समान भीषण हुआ अपने सदृश विशाल और निबिड़ आयुधों से आहत आहत अत खूब घूम रहे घूमने में शब्द कर रहे विशाल गुहाओं के तेज वायु रूपी पीड़ा से कराह रहे से दीर्घ हो रहे प्राप्त सिंह के शब्दों से रो रहे से स्थित हुए पर्वतों के शिखरों से दिशाओं के तट भर गए वायु से व्याप्त बन के पत्ते की नाई भीतर ही भीतर घूम रहे माया निर्मित नदी समुद्र योद्धा निबिड़ अग्निदाहो से वृक्षों से देवता और असुरो से असुरों के शवों से पर्वतों से चट्टानों से तथा बाण तलवार चोखी चौखी शक्तियों गदाओं और शस्त्रां से दिशाओं की तट भर गए मेरु पर्वत के नीचे के पर्वतों के सदृश परिमाण वाले अतएव मनुष्यादी के संचार के निरोधक होने से गमनागमन के अयोग्य पूर्वोक्त दुर्दान्त हस्ती सेनाओं के शवों से दिशाओं के तट भर गए थे और गिर रहे योद्धाओं के शरीर रूपी पर्वत और वायु से ढके हुए देव नगरों से सब दिग तटों के सागरों के समूह पूर्ण हो गए थे उस समय ब्रह्मांड की उधर गुहा निबिड़ घुमघुम ध्वनि से परिपूर्ण आकाश वाली खून से धोए हुए पर्वत पृथ्वी पातादी से युक्त खून का तालाब ही जिनका आहार है ऐसे पिशाचादी की तरह वृत्ति वाले होकर आकूल हो गयी इंद्रादी देवताओं के विस्तृत भय आदि का विकार कराने वाली परस्पर समागम के संकटा किरण रण क्रिया अविद्यादि संसार के सदृश हुई सर्ग दाम आदि के जिन्हे देवताओं के प्रयत्न से देहाभिमान प्राप्त हो गया था युद्ध में विषाद का तदनंतर पलायन और पराजय का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी इस प्रकार की व्यग्रता व्यग्रता बहुल, बहुलभ वाले अत्यंत क्रोध क्रोधयुक्त प्राणग्राही असुरों ने बड़ा भारी संग्राम सहसा आरंभ किया उस युद्ध को देवताओं ने किसी समय एकमात्र वाग युद्ध से किसी समय दानाधि उपाय द्वारा संधि से किसी समय पलायन से किसी समय धैर्य से छिप अपने लोगों की रक्षा करने से किसी समय कृपण के सदृश शरणागति की याचना आदि से किसी समय अस्त युद्ध से और बार बार अपने अंतरधानों से तीस, तीस वर्ष तक चलाया दूसरा युद्ध पांच वर्ष आठ महीने दस दिन चलाया और तीसरा युद्ध बारह वर्ष तक चलाया तब तक लगातार दोनों सेनाओं में पेड़ों अग्नियों आयुधों और मुख्य मुख्य वज्रों और पर्वतों की वृष्टिया गिरी इतने समय तक अहंकार का दृढ़ अभ्यास होने के कारण वासना से ग्रस्त चित्त हुए दाम ब्याल और कटने अहम ऐसा अभिमान ग्रहण कर लिया जैसे अत्यंत निकटता होने के कारण दर्पण बिंब से युक्त हो जाता है वैसे ही कल्पना का आभास होने के कारण वे अहंकार को प्राप्त हुए जैसे दूर स्थित तो वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होती वैसे ही अभ्यास का त्याग करने के कारण पदार्थ में वासना उत्पन्न नहीं होती जब अहंकार ही आत्मा है ऐसी वासना वाले दाम आदि हुए तब मेरा जीवन रहे मेरा धन हो इस प्रकार के आशय वाले वे दीनता को प्राप्त हुए तदनंतर विहित निषिध प्रवृत्ति की वासना से वे ग्रस्त हुए तदनंतर मेरा शरीर निरोग और भोग समर्थ हो इत्यादि से ग्रस्त हुए, तदनंतर आशारूपी पाशों से बंधे हुए वे मुग्धा के समान को प्राप्त हुए, तदनंतर जैसे रस्सी में सर्पत्व की कल्पना होती है ऐसे ही अहंकार शून्य दाम ब्याल और कटने ममता की कल्पना की पैर से लेकर मस्तक तक मेरा सारा शरीर कैसे स्थित हो मेरा इस प्रकार की तृष्णा से कृपण हुए वे दीनता को प्राप्त हुए मेरा शरीर स्थिर हो मेरे सुख के लिए धन हो इस प्रकार की बद्ध हुई बुद्धि से युक्त उन लोगों का धैर्य छिप गया देखते हो दामादिक वासना युक्त होने के कारण शरीर में अल्प सामर्थ्य होने से पहले जो प्रहार करने में तत्परता था, तत्परता थी वह तुरंत मिटाई हुई लिपि के समान कार्य में असमर्थ हो गई हम इस जगत में कैसे अमर हो इस चिंता से विवश हुए वे जल से निकाले गए कमलों की तरह दीनता को प्राप्त हुए अपने में अहंगार वाले दाम व्याल और कटकी स्त्री अन्नपान से विषयों की भावना में स्थित अतएव संसार को प्राप्त करने कराने वाली भीषण आसक्ति हुई तदनंतर जैसे मत हाथियों से खुब कूपित तो हुए बन में अपने जीव की विषय में प्रयत्नशील होते हैं वैसे ही उस रण में भय के कारण अपने जीवन में प्रयत्नशील हुए वे लोग हमें मारेंगे हमें मारेंगे इस चिंता से आहत हृदय होकर कुपित ऐरावत वादे रण में धीरे धीरे घूमने लगे मरण से भयभीत तो हुए एकमात्र शरीर को चाहने वाले उनके सिर पर अल्प बल होने के कारण शत्रुओं ने पैर रख ही दिया जैसे लकड़ियों के जल जाने पर अग्नि चरू को नहीं जला सकती वैसे ही क्षीण बल होने के कारण वे अपने सन्मुख आए हुए योद्धा को मारने में समर्थ नहीं हुए प्रहार कर रहे देवताओं के सामने मच्छर रूपता को प्राप्त हुए क्षत विक्षत शरीर वाले वे अन्य साधारण योद्धाओं की नाई स्थित हुए बहुत क्या कहे मरण से भय चित्त वाले वे दाम आदि दैत्य देवताओं के आक्रमण करने पर समर समर भूमि को छोड़कर भाग निकले स्वर्ग में ख्याति प्राप्त किए हुए दाम व्याल ब्याल उन दैत्यों के भयभीत होकर चारों ओर भागने पर भागी हुई सारी दैत्य सेना आकाश से इधर उधर ऐसे गिरने लगी जैसे कि प्रलय काल के प्रचंड वायु से उठाया गया तारा समूह आकाश में इधर उधर चारों ओर गिरता है सुमेरु पर्वत के कुंजों में पर्वतों के शिखरों की चट्टानों पर आ, समुद्र के तटों पर मेघों की घटाओं में सागर के भवर रूप गर्तों में अनान्य गर्तों में बाढ़ से बड़ी हुई नदियों में जंगलों में जलते हुए दिशा के प्रांत प्रदेशों में जलते हुए वनों में देवताओं और असुरों के बानों से ध्वस्त हुए देशों में ग्रामो में और नगरों में सिंह व्याघ्र आदि के निवास भूत गहन अटवीओ में मरुभूमियों में लोकालोक पर्वत के प्रांत देशों में पर्वतों में तालाबों में आंध्र द्रविड़ कश, कश्मीर और पारसीक नगरों में नाना समुद्रों में जिनकी तरंगे गिरती है ऐसे गंगा जल के मुहानों में अनान्य द्वीपों में मछलियों को पकड़ने के लिए फैलाए हुए जालों में जम्बूखंड नामक देशों की लताओं में मतलब यह कि सब ओर पर्वत के आकार वाले वे दैत्य गिरे उनमें किसी के शरीर और पैर छिन्न भिन्न थे तो किसी के हाथ और भुजाए कट गई थी किन्नी के आंतड़ी रूपी तांते शाखाओं में लगी थी और वे सब के सब शरीर के शरीर से खून की धारा की वर्षा कर रहे थे उनके मस्तक के माला आभरण आदि अस्तव्यस्त हो गए थे उनके चरण अत्यंत कटफट गए थे आँखों से क्रोध टपक रहा था वे लोग आयुधों से युक्त थे सेनाओं ने माया द्वारा और बाणों द्वारा उनके कवच और आयुध नष्ट भ्रष्ट कर दिए थे दूरभागनेक से अस्त व्यस्त हुए एक प्रकार के उनके उनके शस्त्र अस्त्र कि की श्रेणियां गिर रही थी गले में लटके हुए शिरस्त्रणों के चटचट -चट शब्द से उन्हें बड़ा भय हो रहा था सैकड़ों शिखाओं से जिनके अग्रभाग में गाँटी थी वे पर्वत की चोटियों की शिखाओं शिलाओं में गूंथे गए थे अतएव उनके शरीर लटक रहे थे कांटेदार सेमल के पेड़ों में जोर से गिरने पर चुभ रहे कांटों से वे बड़े संकटाकिन हो गए थे बड़ी बड़ी शिलारूपी फलकों में टकराने से उनके मस्तक मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे जैसे वर्षा ऋतु में जल में धूलिक नाश को प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस प्रकार सभी आसुर नायक सब शस्त्रों से शस्त्रों के समाप्त होने के अन्तर ही दिशाओं में नाश को प्राप्त हो गए समाप्त स्थिति प्रकरण पाताल में यमराज से जलाये गए दाम आदि की कश्मीर देश में मछली होने तक जन्म परंपराओं के वर्णन वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी इस तरह दानवों के नष्ट हो जाने पर और देवताओं के संतुष्ट होने पर अत्यंत खिन्न हुए दाम व्याल और कट शंभर के भय से व्याकुल हो गए शंभर शंबरासुर की सारी सेना नष्ट हो गई थी अतः अतएव जल रही प्रलय काल की अग्नि की तरह कुपित हुआ वह कहा गए यो दाम व्याल और कट के प्रति जल उठा तदनंतर शंभर शंभर से, भय से के भय से अपनी देश को छोड़कर सातवें पाताल में चली गई, गए जहां पर नरक रूपी समुद्र की रक्षा करने वाले यमराज के सेवक स्वेच्छा से रहते थे वे काल की तरह औरों को भयभीत करने में समर्थ थे अतएव वहाँ पर शंभर का भय न था यह भाव है तदनंतर भयरहित यमराजों के यमराज के सेवको ने शरण में में शरण शरण में आए हुए थी, उन तीनों को अभय देकर मूर्तिमती चिंताओं की तरह क्रम से तीन कन्याएं दी अनंत कुनाओं को प्राप्त हुए उन दाम आदि ने वहां पर दस हजार वर्ष पर्यंत शेष आयु यमराज के सेवकों के साथ बिताई यह मेरी स्त्री है यह मेरी कन्या है और यह मेरी प्रभुता है इस प्रकार दुर्ह स्नेह बंधन से युक्त उनका समय बीता तदुपरांत किसी समय यमराज अपनी इच्छा से महानरकों के कार्य का विचार करने के लिए उस प्रदेश में आए छत्रि चिन्हों को न देखने के कारण वे यमराज को नहीं पहचान सके अतएव साधारण सेवक के समान उन तीनों असुरों ने अपने विनाश के लिए उन्हें प्रणाम नहीं किया तदुपरांत यमराज ने अपने एकमात्र भ्रुकुटी चढ़ाने से ही उन्हें जलती हुई रौरवादी भीषण नरक भूमियों में पहुंचा दिया जैसे वनाग्नि द्वारा छोटे छोटे वृक्ष जलाए जाते हैं वैसे ही वहाँ पर करुण क्रंदन करने वाले वे अपने इष्ट मित्र स्त्री बंधु बांधवों सहित रौरवादी नरकों की अग्नि ज्वालाओं से जलाए गए तदनंतर बंधन कर्म करने वाले यम किंकरों के साथ सहवास होने के कारण वे उसी अपनी क्रूर वासना से वध और बंधन कर्म करने वालों के आकार के राज किंकर किरात हुए, किरात जन्म का त्याग करके गर्तों में कौ हुए कौ के जन्म के बाद उन्हें गिद्ध का जन्म मिला उसके बाद वे सुगे हुए फिर त्रि त्रिगर्त देश में वे सुकर हुए और पर्वतों में मेघ हुए तदनंतर उन बुद्धियों ने मगध देश में कीटता धारण की हे श्री रामचंद्र जी अन्य विविध योनी परंपराओं का भोग कर अब वे कश्मीर देश के जंगल की तलैया में मछली बनकर स्थित हैं। सुखे हुए कीचड़ से लतपत शरीर वाले और वनाग्नि से खौलाया हुआ थोड़ा थोड़ा कीचड़ के तुल्य गंदा जल पीने वाले वे न तो मरते हैं और न जीते ही है जैसे समुद्र में तिरंगे हो हो हो कर नष्ट हो जाती है वैसे ही विचित्र योनियों में भ्रमण का अनुभव कर पुनः पुनः हो हो कर वे पुनः नष्ट हुए हे श्री रामचंद्र जी संसार रूपी जलधि में पड़े हुए वे वासना रूपी तंतुओं से प्रेरित होकर देह रूपी तरंगों से तृण की तरह चिरकाल तक विविध प्रदेशों में पहुंचाए गए यहाँ भी वे अपरिच्छेद्य फल रूप शांति को प्राप्त नहीं हुए है वासनागी भीषण महानर्थ रूपता को इसी दृष्टांत से आप सर्वत्र देखिए सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण सर्ग अहंकार से अर्थ हानि और अनर्थ प्राप्ति कहकर दामादी की सत्ता और असत्ता का निराकरण श्री वशिष्ठ जी ने कहा इसीलिए हे महामती श्री राम जी आपको सरलता से समझाने के लिए दाम व्याल कटन्याय आपका न हो ऐसा मैं कहता हूँ विवेक का अनुसंधान होने से चित्त इस प्रकार की आपत्ति को अनंत जन्म रूपी दुख के लिए अनायास ग्रहण करता है कहा तो देवताओं का विनाश करने वाली शंबरासुर की सेनाओं का सेनापतित्व और कहा वनाग्नि के ताप से तपी हुई कीचड़ राशि में जीर्ण शीर्ण मलिनता भाव यह की पहले की निराभिमानिता से पीछे के अभिमान में फलत बड़ा अंतर है कहां देवताओं की सेना को भगाने वाले वह वा महान धैर्य और कहां किरात राज क्षुद्र सेवकता कहां निरहकार चिन्मय सत्व की उदार धीरता और कहा मिथ्यावासना के आवेश से अहंकार की कुकल्पना शाखाओं के विस्तार से गहन चारों ओर फैली हुई भौरों से भरी हुई संसार रूपी यह विषलता अहंकार रूपी अंकुर से ही आविर्भूत होती है इसीलिए हे आप अपने अंतकरण से अहंकार को हटा दीजिए। मैं कुछ भी नहीं कहू मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसी भावना कर सुखी हो भाव्य कि जड़ दृश्य में सर्वत्र चिंता का ही दर्शन होता है अतः उसमें अहंत अहंत का योग नहीं है अहंकार आदि सबके साक्षी दृष्टा स्वरूप में अभिमान रूप धर्म का संभव न होने से अहंत अहंत्व हो नहीं सकता दृष्टा और दृश्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इसीलिए अहंत का आश्रय कुछ भी नहीं है ऐसी यथार्थ रूप से भावना कर सुखी होइए, अहंकार रूपी मेघ से आच्छादित आनंदी तीनों तापो से रहित पुरुषार्थ रूपी चंद्रमंडल अदृश्य हो गए हैं। माया के महात्म्य से दानव बने हुए दाम व्याल और कट ये तीनों यद्यपि जन्म मरण प्रवाह की सत्ता से रहित थे तथापि अहंकार रूपी पिशाच से पीड़ित होकर जन्म मरण प्रवाह की सत्ता को प्राप्त हुए हे श्री रामचंद्र जी इस समय वे कश्मीर देश में गहन वन की तलैया में सेवार के टुकड़ों के अभिलाषी मत्स्य रूप से स्थित हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवान असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और सत्य भाव नहीं होता यह प्रसिद्ध है ऐसी स्थिति में असत वे दाम आदि कैसे सत्ता को प्राप्त हुए यह कृपा कर मुझसे कहिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे महाबाहो जैसा आप कहते हैं वैसा ही है सत्य वस्तु कही कभी भी कुछ भी असत नहीं हो सकती किन्तु सत्य सूक्ष्म से बृहत होता है वही उसकी उत्पत्ति है तिरोभाव से सूक्ष्म हो जाता है वही उसका विनाश है यह भाव है हे श्री रामचंद्र जी कौन वस्तु सत है अथवा कौन असत है यह बतलाइए मैं भली भांति दृष्टान्त से ही आपको समझाऊंगा श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म ये हम लोग सत होकर ही स्थित है असत भी दाम आदि सत है ऐसा आप कहते हैं भाव है कि हम लोगों की सत्ता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है माया मात्र होने से दाम आदि की असत्ता स्वयं अपने आपने ही कही है फिर पूर्वापर विरुद्ध उनकी सत्ता आप कैसे कहते हैं कृपया बतलाइए आपका क्या अभिप्राय है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी जैसे दाम आदि मृग तृष्णा के जल के प्रवाह की सदृश मायामय होने से असत्य होते हुए भी सत्य के सदृश स्थित है वैसे ही देवता असुर तथा दानवों के सहित ये हम लोग भी असत्य होते हुए ही बोलते हैं, जाते हैं और आते हैं। स्वप्न में अनुभूत अपना मरणा जैसे अलिक यानी अवास्तविक है वैसे ही अनुभूत होता हुआ भी असद्रुप आप भाव यानी राम शरीर भाव अलिक है और मेरा भाव यानी वशिष्ठ शरीर भाव भी अलिक ही है जैसे मरा हुआ अपना बंधु स्वप्न में दृष्टि गोचर भी हो जाए तो भी यह मरा मर गया है ऐसा यदि ज्ञान हो तो वह ही है। वैसे ही अनुभूत यह जगत भी असन्मय ही है जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है वह अत्यंत मूड है उसके प्रति यह जगत की असत्यता का कथन सुशोभित होता ही नहीं परमार्थ तत्व के विचार के अभ्यास के बिना जगत सत्य है इस अनुभव का अपलाप उदित नहीं होता हृदय में आरूढ़ हुआ जो निश्चय प्राप्त हो, हो गया इस लोक में कभी किसी का भी वह निश्चय शास्त्राभ्यास के बिना नष्ट नहीं होता यह जगत असत्य है ब्रह्म सत्य है ऐसा जो अनधिकारी के प्रति कहता है उन्मत्त और विमूढ़ पुरुष भी उसका उन्मत्त के तुल्य उपहास करता है जैसे मदिरा के नशे में मत्त और नशे से रहित पुरुषों की अंधकार और प्रकाश की एवं छाया और प्रकाश की एकता नहीं हो सकती वैसे ही बोध विषय में अज्ञ और ज्ञानी की भी एकता यहाँ नहीं हो सकती जैसे शव अपने चरणों से भ्रमण नहीं कर सकता वैसे ही अज्ञ पुरुष को चाहे कितनी ही अधिक प्रयत्न से क्यों न समझाइए तथापि वह भीतर मन बुद्धि आदि के भेद से और बाहर रूप रस आदि के भेद से अनुभूत द्वैत रूप अर्थ का सत्य अधिष्ठान में नेति नेति से बाध नहीं कर सकता और अध्यस्त पदार्थ के बाद के बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं किया जा सकता इसीलिए उसको बोध का उपदेश देना व्यर्थ है संपूर्ण जगत ब्रह्म है ऐसा उपदेश देने के लिए अज्ञ योग्य नहीं है क्योंकि तब विद्या आदि का अनुभव न होने पर यानी अनुभव प्रयुक्त संस्कार न होने पर इस अज्ञ ने संसारी देहात्म भाव का ही अनादिकाल से अनुभव किया है कभी भी असंसारी आत्मभाव का अनुभव नहीं किया हे श्री रामचंद्र जी यह उपदेश वाणी अपने प्रबुद्ध के विषय में ही सुशोभित होती है जो पुरुष पूर्ण प्रबुद्ध हो गया उसको तो अस्मि, यानी मैं हूँ इस प्रकार अहंकारास्पद रूप से परामर्श करने के लिए कुछ भी नहीं है इसीलिए वह भी उपदेश के योग्य नहीं है इस ग्रंथ के आरंभ में कहा भी है नात्यंत मज्ञो नुतज्ञ सोस्मिन शास्त्रे अधिकार अर्थात वह जो न अत्यंत अत्यंतानी है और न पूर्ण ज्ञानी है वह इस शास्त्र में अधिकारी है यह सब शांत परम ब्रह्म ही है ज्ञानी इस प्रकार अनुभव करता है उसकी अपनी अनुभूति का अपलाप कौन कर सकता है आत्मा में परब्रह्म से अतिरिक्त स्वर्ण में अंगूठी आदि के समान प्र, प्रातीतिक भी अहम पद वाच्य ज्ञानी के लिए कुछ नहीं है क्योंकि अद्वितीय आत्मा में अज्ञा आदमी के समान विशिष्टता भ्रांति से भी नहीं है जैसे विशेषण का अपलाप किया जाए जिसमें विशेषण का अपलाप किया जाए मूढ़ पुरुष आत्मा में पंच भौतिक कार्य कारण मात्र से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता इसीलिए अंगूठी की बुद्धि में सुवर्ण की तरह ज्ञानी में परमार्थता नहीं है मूढ़ मिथ्या अहंकार मय है और ज्ञानी एकमात्र सत्य तत्वमय है इन दोनों के स्वभाव का अपलाप कहीं पर कोई भी नहीं कर सकता जिसका जैसा स्वभाव रहता है उसमें उसका अपलाप कैसे हो सकता है पुरुष का मय घट हो यह वाक्य उन्मत्त प्रलाप नहीं तो और क्या है ये प्रत्यक्ष दिखलाई दिखलाई दे रहे वशिष्ठ राम आदि देह रूप से प्रसिद्ध हम लोग एवं दाम आदि शास्त्र दृष्टि से भी सत्य नहीं है वे और ये हम लोग विद्वदनुभव दृष्टि से भी सत्य नहीं है हम लोगों का संभव है ही नहीं यानी यौक्तिक दृष्टि से भी हम लोग असत्य है शुद्ध सर्वगत शांत निर्विकार चिदाकाश ज्ञान के समान शास्त्र दृष्टि से भी सत्य है विद्वानों ने, विद्वानों के अनुभव से भी सत्य है और यौक्तिक दृष्टि से भी वही अंतरहित उदय से युक्त है हे श्री रामचंद्र जी उस चिदाकाश में ये अपनी अन्यथा रूप से प्रथा रूपी सृष्टिया शोभित होती हैं, जैसे तिमी रोग से पीड़ित आंख वाले पुरुष की स्वाभाविक ही दृष्टिया केशों के वर्तुलाकार गोलों की तरह मालूम होती है वैसी ही उसमें ये सृष्टिया शोभित होती है वह सत्यात्मा अपने आत्मा को जिस जिस प्रकार से जानता है ठीक उसी प्रकार से एक क्षण में अनुभव करता है इसीलिए सत्यात्मा के दृष्टि बल से असत्य वस्तु भी एक क्षण भर में सत्य सी हो जाती है इसीलिए तीनों जगतों में न कुछ सत्य है न असत्य है चेतन रूप आत्मा जिसको जैसा जानता है वह उस प्रकार उदित होता है इसमें संदेह नहीं जैसे दाम आदि उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं उन्हीं के प्रति सत्य सत्य की कल्पना क्यों यह अनंत चिदाकाश सर्वगामी सर्वव्यापक और निराकार है जो चिति अंतकरण में जैसे उदित होती है वैसे ही वहाँ पर प्रतीत होती है जहाँ पर संविद दाम आदि के रूप से स्वयं ही विकास को प्राप्त हुई वहाँ पर वह वैसे आकार के अनुभव से वैसे ही बन गई जहाँ पर हम लोगों के स्वरूप से संवित स्वयं मुदित हुई वहाँ वह वैसे आकार के अनुभव से वैसे ही बन गई जैसे मरुस्थल की सूर्य किरण के ताप की मृग रूपता होती है वैसे ही अपने स्वप्न के तुल्य चिदाकाश के शून्य शरीर का चिदाकाश ने ही जगत यह नाम रख छोड़ा है जगत के विषय में जागरूक बाह्य पदार्थ ज्ञान रूप जो चिदाकाश है उसका उसी ने दृश्य नाम रखा है अद्वितीय प्रकाश रूप अपने आत्मा में सोया हुआ यानी बाह्य उपलब्धि रहित जो उच्चाकाश है उसका उसी ने मोक्ष नाम रखा है श्रुति भी है कि जिस अवस्था में द्वैत होता है उस अवस्था में अन्य को अन्य देखता है जहाँ पर सब इसका स्वरूप ही हो गया उस अवस्था में कौन किसको किससे देखे वह चिदाकाश न तो कभी सोया है और न कभी जागा है चिदाकाश ही दृश्य जगत है ऐसा आप निश्चय जानिए निर्वाण ही सृष्टि है तथा सृष्टि ही निर्वाण है घट कलश पर्याय शब्दों के समान इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है नहीं है जैसे तिमीर रोग से पीड़ित ने केशो का वर्तुलाकार गोला सा देखते है वैसे ही पह, परमार्थ और दो रूप जानता है किंतु किशो का वर्तुलाकार गोला कभी भी नहीं है वह दृष्टि ही वैसी स्थित है इसी प्रकार यह दृश्य कुछ नहीं है यह चिदाकाश ही इस प्रकार इस रूप के इस रूप से स्थित है अध्यारोप दृष्टि में सर्वगामी चिदाकाश में सबका आरोप हो सकने से सर्वत्र यथानुभूत यह सब है अपवाद दृष्टि में तो यह अनुभूत कहीं पर कुछ नहीं है इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों प्रकारों में यह जगत भेद रहित अतएव अद्वितीय सत्पूर्ण है इसलिए आप भी शोक भय और भेद का त्याग कर पूर्ण हो स्फटिक शिला के मध्य के समान शून्यकार प्रतीत होता हुआ भी घन शांत निर्मल महाअिति का यह रूप उसमें प्रतिबिंबित वन नगर नदी आदि के स्वरूप के समान है नहीं है इस दृष्टि में तो कहीं नहीं है और जो प्रतिभान मात्र से है वह चिद्रूप ही स्पष्ट रूप से वैसा भाषित होता है इकतीसवासर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण समासर्ग मछली और सारस के जन्म की प्राप्ति से वियुक्त हुए दाम आदि की राजमहल में मच्छर के शरीरों में ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनिवर बालकों के यक्ष और पिशाच की ना ज्ञानियों की दृष्टि से सत होते हुए भी वास्तव में असत दाम व्याल और कट के दुख का अंत कब होगा श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी, दाम व्याल और कट के बांधव, आ, बांधव रूप उन यम किंकुरो ने उसी समय यम से विनती, विनती की उनके विनय करने पर यम ने यह कहा उसे सुनिए जब ये दाम आदि वियोग को प्राप्त होंगे और शंबर की माया से कल्पित जीव भाव रूपता तथा वासना रहित अद्वितीय चिन्ह रूपता की अपनी कथा को सुनेंगे तब ये अपने यथार्थ तत्व को जानकर मुक्त हो जाएंगे श्री रामचंद्र जी ने कहा हे hey, ब्रह्म वे अपने इस वृत्ता कहा कब कैसे और किससे किस सुनेंगे इसे आप क्रम से कहने की कृपा कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी कश्मीर देश में बड़े भारी कमलों के तालाब के तीर की तलैया में बार बार मछली की योनियों का भोग करके ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में भैंस सुअर आदि से जिनकी तलैया रौंदी गई थी अतएव चंचल तथा समय पाकर काल के शिकार हुए वे उसी कमल के तालाब में सारस होंगे वहां पर श्वेत कमल की पंक्तियों से युक्त भांति भांति की कमलों की श्रेणियों में सुंदर सेवाल की लताओं में तरंगों में हिल रहे फूल रूपी झूलों से युक्त नील कमल की लताओं में तथा शीत शीतलावर्तों में स्थित अताई व जल बिंदुओं को बरसा रही मेघ पंक्तियों में विविध सरस भोगों को भोग रही बहुत दिनों तक खूब बिहार कर शुद्ध हुए भुवन भूषण बेसारस जैसे विवेक दृष्टि से पर्याय पर्यालोचित होने पर सत्व रज और तम मुक्त मुक्ति के लिए भेद को प्राप्त होते हैं वैसे ही विचार बुद्धि को प्राप्त हो स्वेच्छा से मुक्ति के लिए विवेक को प्राप्त कर विमुक्त होंगे उक्त कश्मीर देश के मध्य में पर्वतों और वृक्षों से सुशोभित बड़ा सुंदर अधिष्ठान नाम का नगर होगा जैसे कमल के बीच में कर्णिका होती है वैसे ही उस नगर के मध्य में प्रद्युमन शिखर नाम का लाघन योग्य छोटा शिखर होगा उस पर्वत के शिखर पर अन्य घरों के राजा के समान कोई घर होगा उसकी आकाश को छूने वाली अट्टादा होगी अतः वह, वह पर्वत के शिखर पर स्थित दूसरे शिखर के समान होगा उस घर के ईशान कोने में ऊंची दीवार की दरार में एक घोसला है निरंतर बह रहे वायु से उससे उसके आस के तृण हिलाए जाते है ऐसे अपने घोसले में व्याल नामक दानव गौरिया बनेगा जिसने पहले थोड़ा सा शास्त्र पढ़ा हो ऐसे ब्राह्मण के समान उसकी ची ची कूची आदि ध्वनि अर्थ रहित होगी उसी समय उस महल में स्वर्ग में दूसरे इंद्र के समान श्री श्रियस, श्रेयस्कार नाम का राजा होगा दाम नाम का दानव उसी राजा के महल में विशाल स्तंभ की पीठ के छेद में मृत्यु ध्वनि वाला मच्छर होगा उसी अधिष्ठान नाम के नगर के अंदर उस समय रत्नावदी विहार नाम का विहार यानी क्रीड़ा ग्रह भी होगा उसमें उस राजा का मंत्री रहेगा जो नरसिंह नाम से विख्यात होगा और जिसे बंद और मोक्ष श्रुति युक्ति गुरु गुरूपदेश और अपने अनुभव के अनुभव से करामलक के समान निश्चय होगा माया मायामय माया असुरकट उस मंत्री के घर में उसका क्रा साधन एक मैनारूप होगा चांदी के पिंजड़े में उसका निवास होगा राजमंत्री वह नरसिंह श्लोकों से रची गई दाम व्याल और कट आदि की यह उत्तम कथा कहेगा उस मिनारूपारी कटका जिसे उस कथा को सुनकर अपरिचिन्नात्मा का स्मरण हो जाएगा शंबर द्वारा कल्पित जीव रूप बाधित हो जाएगा इस तरह वह आवागमन शून्य परम निर्वाण को प्राप्त होगा प्रद्युमन नामक शिखर के एक प्रदेश में रहने वाला गौरिया वह वहां पर रहने वाले लोगों के मुह से उक्त कथा को सुनकर परम निर्माण को प्राप्त होगा राजमहल के स्तंभ रूप लकड़ी की दरार में रहने वाला मच्छर भी प्रसंगवश लोगों को लोगों द्वारा कही जा रही अपने पूर्व जन्म के वृत्तांतों से युक्त ब्रह्म कथा को सुनकर शांति को प्राप्त होगा इस प्रकार है श्री रामचंद्र जी प्रद्युमन शिखर से गौरिया राजमहल से मच्छर और रत्नावली विहार नामक क्रीडा गुरु से मैना ये तीनों मुक्त हो जाएंगे हे श्री रामचंद्र जी मैंने आपसे इस प्रकार यह दाम व्याल और कट की कथा का क्रम संपूर्ण कहा इस प्रकार संसार से शून्य होती हुई भी संसार रूप से अत्यंत दैदीप्यमान यह माया ही मृग तृष्णा में जल बुद्धि की तरह ज्ञानवश पुरुषों को चक्र में डालती है हे श्री रामचंद्र जी इससे मोहित हुए मूढ़ लोग दाम व्याल औ, और कटकी नाई अज्ञान वश अनान्य पदों की अपेक्षा उन्नत अपरिपक्व अज्ञान दशारूपी पद से नीचे गिरते हैं कहाँ भ्रुकुटी मात्र से मंदिर और मेरू के घरों को चूर चूर करना कहा राजा के महल के स्तंभ की दरार में मच्छर रूप से रहना कहा हाथ के थप्पड़ से सूर्य और चंद्रमा के बिंबों को बिंब, बिंबों के गिराने की सामर्थ्य कहा प्रद्युम्न नाम के शिखर में स्थित घर की दीवार की दरार में गौरिया बनकर बन के रहना कहा फूल के समान चंचल हाथ हाथ से मेरु को तौलना कहा पर्वत के शिखर पर नरसिंह के घर में मैना का बच्चा बन के रहना चिदा काश मैं इस प्रकार रजोगुन से रंजित होता है रजोगुन से रंजित होकर वह अपने स्वाभाविक स्व प्रकाशता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार प्राण देह इंद्रिय आदि को आत्मा समझता है असत्य होती हुई भी सत्य की तरह प्रतीत हो रही अपनी ही वासना की भ्रांति से मृग तृष्णा में जल बुद्धि के तुल्य जीव चिद्रूप से मानो भिन्नता को प्राप्त होता है जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य आगंतुक है इस प्रकार निर्वाण में स्थित है वे प्रत्युगात्मा में उन्मुख बुद्धि से ही संसार सागर को पार करते है जैसे जलगड्ढे की ओर जाते है वैसे ही जो नाना दुख देने वाले शुष्क तार्किक मतों की ओर जाते हैं, वे पारमार्थिक आत्मभाव में स्थिति रूप परम पुरुषार्थ प्राप्ति का विनाश करते हैं। इसीलिए तर्क से ही उसका निर्णय हो जाएगा महावाक्यों के अवलंबन की क्या आवश्यकता है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए यह भाव है श्री रामचंद्र जी अपने अनुभव से प्रसिद्ध श्रुति के अनुसारी मार्ग से परम गति को जा रहे लोगों का विनाश नहीं होता हे महामते यह मेरे हो यह मुझे प्राप्त हो इस प्रकार की बुद्धि वाले पुरुष का अपनी दुर्भाग्य प्रयुक्त दीनता से नष्ट हुए पुरुषार्थ की भस्म भस्म भी शेष नहीं रहती जो उदार पुरुष त्रैलोक्यो को भी नित्य तृण समझता है उसे आपत्तिया इस प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार की साप पुराणी हैं, जिसके अंदर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है उसका लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान पालन करते हैं, घोर आपत्ति में भी कुमार्ग में पैर रखना ही नहीं चाहिए घोर आपत्ति में भी कुमार्ग में पैर रखना ही नहीं चाहिए देखिए ना अनुचित रीति से अमृत पान करता हुआ भी महाबली राहु मृत्यु को प्राप्त हुआ जो पुरुष उपनिषद उपनिषद आदि सतश शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाली साधु सज्जन पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का जो कि परमात्मा के साक्षात्कार का हेतु है अवलंबन करते है वे मोह रूपी गाढ़ अंधकार के वशवर्ती नहीं होते जिसने गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया वश में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं, सब आपत्तियां नष्ट हो जाती है और अक्षय कल्याण प्राप्त हो जाता है जिनका गुणों के विषय में संतोष यानी अहम बुद्धि नहीं है जिनका शास्त्र के प्रति अनुराग है और जो सत्य के व्यसनी हैं, वे ही वस्तुतः नर है न रहे, उनसे अतिरिक्त नीरे पशु है जिनके यश रूप चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है क्षीर समुद्र रूप उनके शरीर में निश्चित भगवान हरि का निवास है भोक्तव्य सब वस्तुओं का भोग कर लिया दुष्टव्य वस्तुएं देख ली आगे होने वाले जन्मों में अपने विनाश के लिए फिर भी भोगों में लाल लालच करना क्या ठीक है अपने अधिकार के अनुसार उक्त अधिकारी की चित्त शुद्धि के अनुकूल शास्त्र के अनुसार और पहले पहले के आचार्यों से प्रवर्तित संप्रदाय के अनुसार एक एक भूमिका में जब तक भूमिका का परिपाक न हो तब तक स्थिति का त्याग न कर सब लोगों को रहना चाहिए अवास्तविक भोग समूह का अपने हृदय से त्याग करना चाहिए स्वर्ग तक प्रसिद्ध हुए गुणों से प्राप्त हुई कीर्ति से साधु जनों के मुख से वाहवाही लेनी चाहिए, लेना चाहिए ये कीर्ति और सज्जनों की वाहवाही मृत्यु से रक्षा करती है तुच्छ भोग कभी भी मृत्यु से त्राण नहीं देते अप्सराएं जिनके चंद्रमा के समान शुभ्र यशका आकाश के समान सब देश और कालों में व्याप्त गीतों से गान करती है वे लोग ही जीते है और सब मरे है परम पौरुष कर सुंदर उद्योग का ग्रहण कर उद्वेग के बिना शास्त्रानुकूल आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि प्राप्त नहीं करता शास्त्रानुसार कार्य कर रहे पुरुष को सिद्धियों के लिए त्वरा नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिरकाल में परिपक्व हुई सिद्धि उत्तम फल देती है शोक भय और क्लेश को त्याग कर शीघ्रता के अनुग्र शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्रानुसार व्यवहार करना चाहिए अपना विनाश नहीं करना चाहिए प्रचुर पदार्थों में आसक्ति वाले आप लोगों का जीव इस समय इंद्रिय रूपी रस्सी से मानव मृत्यु को प्राप्त होकर संसार रूप अंधे कुए में विनष्ट न हो इस समय से लेकर फिर नीचे से नीचे आप मत जाइए सैकड़ो तीक्ष्ण बणों से जिसके जिसमें हाथी काटे गए हैं ऐसे युद्ध में शीघ्र प्राप्त हुए महाभय मृत्यु आदि आपत्तियों का निवारण करने वाले अस्त्र रूप इस मोक्ष शास्त्र का विचार कीजिए ग्रीष्म ऋतु में उबले हुए तालाब के दुर्गंधपूर्ण कीचड़ के सदृश संसार में पुनः पुनः मरकर जीवित हुए बुढ़े मेढक के समान जीने की आशा क्या है यानी अति तुच्छ है इसीलिए हृदय से भोग वासना हटा देना चाहिए भोग के उपाय भूत धन की क्या आवश्यकता है इसीलिए हे श्रेष्ठ पुरुषो इन सब का त्याग कर मोक्ष शास्त्र का ही अवलंबन कीजिए विषयाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदा भासो का अंतकरण करण अवच्छिन्न चैतन्य बिंब है और अंतकरण रूप उपाधि उपहीत चिदा का तो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य ही बिंब है प्रतिबिंब और उसकी उपाधि असत्य है बिंब तो सत्य है अंतकरण रूप उपाधि के असत्य असत्य होने पर तदवच्छिन्न बिंब चैतन्य का और तत्समिककरण चिदाभास के बिंब भूत ब्रह्म चैतन्य का भेद मिथ्या ही है इस प्रकार खंड सत्य प्रत्यग भिन्न ब्रह्म चैतन्य ही अंत में अवशिष्ट रहता है ऐसा विचार करना चाहिए दूसरे की प्रेरणा रूप बुद्धि से पशुओं के समान मत चलिए भाव यह है कि जैसे यह ज्योतिर्मय सूर्य स्वतः एक होता हुआ भी घटादी भेद से भिन्न जलों में अनुगमन कर रहा बहुत्व को प्राप्त होता है वैसे ही अद्वितीय आत्मा भी उपाधियों में बहुत्व को प्राप्त होता है इत्यादि स्वतंत्र रूप प्रमाणों का अनुसरण करने वाले लोगों को औरों की प्रेरणा से पशुओं के समान अनुगमन उचित नहीं है परिणाम में दुर्भाग्य देने वाली विचार में विचार के समय कृपणता की हेतु होने के कारण निवेश कराने के कारण गाढ़ और दीर्घ महानिद्रा रूपी धन जीवन आदि की विचारणा तथा अन्य दर्शनों की विचारणा छोड़ देनी चाहिए और बोध रूप आलोक प्राप्त करना चाहिए जैसे बूढ़ा कचुआ तालाब में सोया रहता है वैसे सोया सोए रहना ठीक नहीं जरा मरण आदि दुखों की निवृत्ति के लिए उद्योग करना चाहिए धन संपत्ति अनर्थों की जननी है और विविध भोग संसार रूपी रोग के हेतु है आपत्तिया ही सब संपत्तिया है और सब वस्तुओं की अवहेलना ही विजय है लोक व्यवहारी पुरुषों के विचार से लोक व्यवहार के अविरोधी तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म से सतफल के लिए सदा उत्थान का अंगीकार करना चाहिए जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर है बुद्धि विवेकशील है और संसार के सौख्य फल रूपी दुख दशाओं में जिसे लालच नहीं है उस पुरुष के यश गुण और आयु ये तीनों लक्ष्मी के साथ ही सत्फल के लिए वसंत ऋतु की लताओं के समान विकसित होते हैं। बत्तीसवा सर्ग समाप्त